चलिए मंत्र पाठ करेंगे ओ सहना सहनोन सह वीर कर्वा वही तेजस्वी नीतमस्तु ओम शांतिः शांतिः शांतिः बत्तीसवें सूत्र तक हमने देख लिया था और उसमें क्या विषय था प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास अर्थात जो विक्षेप थे और विक्षेपों के साथ साथ उत्पन्न होने वाले अन्य जो दुख दौर्मणस्य इत्यादि थे उन सबको समाप्त करने के लिए उनका प्रतिषेध करने के लिए एक तत्व का अभ्यास अर्थात ईश्वर का अभ्यास या कोई एक तत्व ले लिया हमने तो उसका अभ्यास करके उनको हटाने का निर्देश दिया गया था अब आगे चित्त की स्थिरता का संपादन करने के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए जो पीछे विषय बताए थे उनके अतिरिक्त क्यों पीछे प्रकरण कहां से प्रारंभ हुआ था चित्त को एकाग्र करने का हाँ अभ्यास वैराग्य वैराग्याभ्याम तनिरोध यहां से होते हुए और अन्य भी बहुत से उपाय बताए उसमें फिर अंत में ईश्वर प्रणध्यान और तपस्त तदर्थ भावन तो ये सारे थे एक प्रकार के अपने अंदर के उपाय मुख्य रूप से ये सारे अंदर के थे इसमें बाह्य वस्तुओं से कोई विशेष संबंध नहीं था लेकिन अब जो प्रकरण आगे आ रहा है इस प्रकरण का नाम दिया गया है चित्त के परिकर्म और परिकर्म का परिता कर्म परिकर्म चारों ओर से जो भी संभव है उन सब कर्मों के द्वारा चित्त को एकाग्र करना इसीलिए व्यास जी ने इसकी भूमिका बनाई सूत्र के आगे आने वाले की यस्य चित्तस्य अवस्थितस्य क्योंकि पीछे कहा गया था कि तत्पतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास है और उसमें जो बहुत सी मिथ्या मान्यताएं चली आ रही हैं जो कि चित्त को क्षण मानते हैं या चित्त का केवल प्रवाह मात्र चल रहा है ऐसा मानते हैं कोई केवल ज्ञान मात्र ही मानते हैं तो वहां तो एकाग्रता संभव ही नहीं है पीछे दिखाया था ना सूत्र के भाषण में तो ऐसा न मानकर के सिद्धांत पक्ष था कि चित्त अवस्थित है अर्थात है रहता है क्षणिक नहीं है लगातार रहता है तो जो लगातार रहता है उसे कहते हैं अवस्थित यहां अवस्थित का अर्थ वो नहीं है कि एकाग्र हो गया है यहां अवस्थित का अर्थ है जो है जिसकी सत्ता है जिसका अस्तित्व है वो क्षणिक नहीं है क्षण क्षण में नया बन रहा है और पीछे का नष्ट हो रहा है ऐसा नहीं तो यस्य चित्तस्य अवस्थितस्य अर्थात जो अवस्थित चित्त है जो स्थाई है जो क्षणिक नहीं है ऐसे चित्त का इदम शास्त्रेण परिकर्म निर्देश्य शास्त्र के द्वारा इदम परिकर्म ये आगे जो बताए जाएंगे ये परिक्रम इनका निर्देश हो रहा है तो वह किस प्रकार का है तो आगे सूत्र बोलिए मैत्री करुणा मुदिता, मुदिता, मुदिता, मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख, दुख। पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनात चित्त प्रसादनम पु अंतिम जो शब्द है चित्त प्रसादनम प्रसाद उद्देश्य है पूरा अर्थात यही कार्य करना है चित्त की प्रसन्नता तो चित्त की प्रसन्नता का अर्थ है यहां पर प्रसादन शब्द जो आता है योग में तो उसका अर्थ होता है निर्मलता उसकी स्वच्छता और चित्त की स्वच्छता जिसकी चित्त की निर्मलता तो हम किसको मानेंगे कि कैसी अवस्था वाले चित्त को मानेंगे कि ये निर्मल है शुद्ध हो गया है तो शुद्ध होने का तात्पर्य वहां पर सत्व गुण की मात्रा का उभरना और तमोगुण की रजगुण की मात्रा का दब जाना तो उस अवस्था में चित्त में प्रसन्नता आती है और प्रसन्नता का अर्थ जो सुख लेते हैं लोक में वो भी इसी बात पर आधारित है जैसे किसी ने कहा कि मेरा चित्त इस समय प्रसन्न है तो प्रसन्नता जो धर्म है ये सत्व गुण का ही माना गया है तो सत्वगुण अधिक है उस समय तो प्रसन्नता का अनुभव होता है तो हाँ वो जितने समय की भी हो लेकिन यहां चित्त की प्रसन्नता अर्थात चित्त की निर्मलता सत्व गुण को उभारना क्योंकि एकाग्रता तभी संभव होगी जब सत्व गुण की मात्रा उभरी हुई होगी तो उसको करने के लिए चित्त को निर्मल करने के लिए जो परिक्रम है वो क्या है तो बता रहे हैं कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा ये चार प्रकार के व्यवहार हैं और किन किन लोगों के प्रति हैं तो वो भी चार प्रकार के ही हुए पहले कहा सुख तो सुखों का अर्थ यहां पर सुखी क्योंकि आगे जो विषय शब्द आ रहा है ना सुख दुख पुण्य अपुण्य विषय अर्थात ये विषय हैं जिनके है सुख विषय है जिनका तो वो सुखी हुए दुख विषय है जिनका वो दुखी हुए पुण्य विषय है जिनका वो पुण्यात्मा और अपुण्य विषय है जिनका अपुण्यात्मा अर्थात दुष्ट प्रवृत्ति वाले मनुष्य तो सुख दुख पुण्य अपुण्य है ऐसे जो विषय वाले मनुष्य हैं उनके प्रति अब उनके प्रति क्रम से कैसी कैसी भावना लानी है क्योंकि भाव आगे शब्द आ रहा है भावना तवना करने से ऐसा विचार हमारे अंदर होने से तो सुखी जो व्यक्ति हैं उनके प्रति हमारे अंदर कैसा भाव आना चाहिए मैत्री का मित्रता जो सुख संपन्न हैं उनके प्रति मैत्री का भाव अब कितने लोग हैं संसार में सुखी हैं क्यों सब रो रहे हैं क्या होते दिखाई देने हैं अच्छा यहाँ इस कक्ष में कितने हैं दुखी है अरे हम सुख के सौ भेद कर ले अलग अलग प्रकार के हैं ठीक है लेकिन कहेगा कहेंगे तो सुखी उसको अखंड सुख चाहिए हाँ तो अखंड सुख चाहिए अब जो साधक जो मैत्री की भावना करेगा वो देखेगा पहले इसमें अखंड सुख है कि नहीं है नहीं। कि तब तो मैत्री करूं मैं और अखंड सुख नहीं है तो नहीं करनी मैत्री तो <laughs> सुखी यहां कहने का तात्पर्य है क्योंकि संसार में सुखी भी बहुत हैं दुखी भी बहुत हैं और बहुत को हम ले भी जाए तो करोड़ों संख्या तक ले जा सकते हैं लाखों तो कह ही सकते हैं और पुण्यात्मा भी बहुत हैं और पुण्यात्मा भी बहुत हैं अब शास्त्र कह रहा है क्योंकि ऋषि कह रहा है तो बात माननी चाहिए तो सबके साथ जितने भी सुखी हैं मित्रता करें तो कैसे करेंगे मित्रता उनके पास जाएंगे हैं और कहेंगे भाई हम आपसे मित्रता करने आए हैं क्योंकि आप सुखी हैं इसलिए और फिर निभाएंगे उसके लिए बार बार उससे मिलना उनके काम आना हम्म, उनके अन्य व्यवहार में भाग लेना तो ये संभव हो पाएगा क्या कितनों के साथ कर पाएंगे जीवन में ऐसा संभव नहीं है ना ये छोड़कर दूसरे की हाँ वो चीज अलग है लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य है कि सुखियों के साथ मित्रता का व्यवहार करना है लेकिन यहाँ व्यवहार शब्द नहीं यहाँ शब्द क्या है भावना शब्द आ रहा है भावना अब भावना का तात्पर्य जैसे कोई कहे कि कि मेरी भावना बहुत पुण्य कर्म करने की है दान देने की है दूसरों का उपकार करने की है और करे कुछ भी नहीं तो केवल भावना से काम चल जाएगा क्रियात्मक रूप में भी तो आना चाहिए व्यवहार में आचरण में हा तो ऋषि कह रहे हैं केवल भावना की बात और ऋषि असंभव बात का उपदेश करते नहीं है उसको समझना होगा ना कि कैसे क्या कहना चाह रहे हैं ये तो यहां भावना का तात्पर्य ये कोई बाह्य रूप से हमें कोई क्रिया नहीं करनी है उनके साथ में और इसके प्रमाण के लिए अगर देखना है आपको तो इसी में एक सूत्र आएगा विभूति पाद में जहां वो आता है मैत्र्यादीशु बलानी विभूति पाद में तो उसमें देखिए व्यास जी ने क्या लिखा हुआ है किस संख्या पे है मिला मैत्रु बलानी हाँ हम्म ये है मैत्रु बलानी तेईस नंबर पर आ रहा है नहीं? तो यहाँ देखो आप ये मैत्र जो शब्द है ना ये मैत्री आदि में यही है वो मैत्री करणा में तो उपेक्षा सूत्र है ना इसी के ओर संकेत है सूत्र में तो मैत्री आदि आदि से कौन कौन से ले लेंगे करुणा मुदिता उपेक्षा तो इन चारों में तो मैत्री आदि से चारों आ गए तो देखो व्यास के भाषण में देखोगे मैत्री करुणा मुदिता इति तीसरो भावना इन्होंने तीन को भावना कहा है पहली बात तो यह है इन्होंने तीन को भावना कहा है क्योंकि जो अपुण्यात्मा है उनके प्रति उपेक्षा की भावना की बात की जा रही है और उपेक्षा में हम किसी को छोड़ ही तो देते हैं कि हम उसका कोई ध्यान ही नहीं करते हैं महर्षि नया ने भी यही अर्थ लिखा है कि जो अपनी आत्मा है उनसे उन ना मित्रता करनी है ना द्वेष करना है ना प्रीति करनी है ना अप्रीति करनी है तो एक तरह से हमने उनको छोड़ दिया अब छोड़ दिया तो भावना यहाँ कहा हुई कुछ भी नहीं हुई यहां तो हमने विचार ही नहीं किया उनके विषय में तो भावनाएं केवल तीन स्थान पर हुई तो इसलिए व्यास ने लिखा है कि मैत्री करुणा मुद्रता तीसरो भावना है और इनमें तत्र समय तूते मैत्रीम भावयत्वा मैत्री बलम लभते मैत्री की भावना करके मैत्री के क्योंकि बलानी जो आ रहा है ना सबके साथ घटाएंगे और दुखितेशु करुणाम भावयत्वा करुणा बलम लभते और पुण्यशीलेशु मुद्रता भावय मुद्रता बलम लभते और भावनात समाधिर यह स संयम ये कह दिया और आगे जो आ रहा है शब्द की पापशीलेषु उपेक्षा नतु तो भावना पापशील जो व्यक्ति हैं उनके प्रति क्या करना है उपेक्षा है नतु भावना वहां भावना नहीं है तो भावना कितने स्थान पर आएगा तीन स्थानों पर आएगा और एक अन्य सूत्र निकालिए ए, ये इसमें कैवल्य पाद में चौबीसवा सूत्र गुड नहीं चौबीसवा नहीं दसवा कैबल्य पाद में दसवां सूत्र वहां भी देखो इससे जुड़ी हुई बात मिलेगी आपको हम्म ये है आपका तासाम अनादित्व चाशिशो नित्यवाद हम्म इसमें देखो व्यास भाष्य के अंत से दो तीन पंक्ति पहले तथा उक्तम उत्तम मिला अंत से दो तीन पंक्ति ऊपर हम्म तथा च उतम मिला तथा च उत्तम यहां देखिए ये चेते मैत्र अर्थात ये जो मैत्री आदि भावनाएं हैं मैत्रीकर अपेक्षा ये ध्यायी विहारा हा। ये ध्यानों के अर्थात योगियों के व्यवहार हैं विहार हैं इनके और कैसे हैं ये ते बाह्य साधन निरुग्रहात्मान बाह्य साधनों का जिसमें अनुग्रह नहीं होता अब बाह्य साधन क्या होते हैं भाई हमारी इंद्रियां हैं या अन्य साधन हमारे जो शरीर से अतिरिक्त हैं और उन साधनों के साथ उनसे जुड़ना उनके पास जाना है उनकी सहायता करना या उनसे सहायता लेना तो ये अन्य सारे व्यवहार हैं जो बाह्य साधनों पर आश्रित रहते हैं वो यहां नहीं करने स्पष्ट लिखा है नहीं कि बाह्य साधन निरनुग्रहात्मान बाह्य साधनों का इसमें कोई अनुग्रह नहीं होता है उनसे संपन्न नहीं होती है तो क्या अर्थ निकलेगा केवल मानसिक भावना बाह्य रूप से हमें कोई क्रिया नहीं करनी है कि हम सारे सुखियों के पास जाए मित्रता करें सारे दुखियों के पास जाए उनको करना दिखाए यह संभव ही नहीं हो सकता क्योंकि योगी को तो और एकांत का सेवन करना है उसको तो वैसे भी संसार से बचना होता है अपनी वृत्तियों को जितना हो सके उतना कम प्रयोग में लाना और अगर विनि में लगा रहा तो कर लेगा अपनी साधना वो कभी ऋषि ने कहा है वो तो मित्रता करनी है अब चलो सबके साथ में करुणा करनी है दुखियों के साथ में इसी में समय निकल जाएगा इसलिए स्पष्ट किया है व्यास ने कि बाह्य साधना निर अनुग्रहत्माना बाह्य साधनों की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, है। तो बा, बाह्य साधन से निर होते हुए प्रकृष्टम धर्मम अभि निर्वर्तयंती ये भावना ये चारों प्रकार की ये प्रकृष्ट धर्म को उत्पन्न करती हैं हमारे चित्र के अंदर और तयोर मानसम बलिया यह और बाह्य साधन से किया जाने वाला कार्य और मन में विचार करना इन दोनों में कौन बलवान है बाह्य साधनों से किया जाने वाला कार्य और मन में हमने भावना बनाई है सुनने में तो ऐसा लगेगा कि बस मन में ही सोच रहे हैं बाहर कुछ कर नहीं रहे हैं तो इस लाभ क्या हुआ इससे लेकिन ऐसा नहीं।, नहीं यहां कुछ और ही कहा जा रहा है कि बाह्य साधन से हमने बहुत सारे कार्य कर लिए और मन में एक प्रकृष्ट भावना लाए उन कार्यों के प्रति किया नहीं है मन में भावना है तो इनमें दोनों में कौन बलवान है उत्तर दिया तय और मानस है मानस बलवान होता है क्योंकि मानसिक कर्म सूक्ष्म होते हैं ये और सूक्ष्म शक्ति अधिक होती है उससे हमारे संस्कारों पर प्रभाव पड़ता है मानस जो विचार उत्पन्न होते हैं उनसे संस्कारों पर प्रबल प्रभाव पड़ेगा संस्कार बनते हैं उससे कई तो और मानसम बलियम प्रश्न बिठाया कथम कि ज्ञान वैराग्य केन न अतिशय थे ज्ञान और वैराग्य इनसे बढ़कर कौन हो सकता है अब ज्ञान ये अंदर का ही धर्म है चित्त का वैराग्य भी अंदर का ही हुआ राग का न होना ये अंदर से ही तो है बाहर से नहीं तो ज्ञान और वैराग्य ये मानस कर्म कहलाते हैं और इनका अतिक्रमण इनका उल्लंघन या इनसे बढ़कर और कोई भी नहीं हो सकता तो इस तरह से यहां इस सूत्र के द्वारा भी जो बात बताई जा रही है वो यहां पर भावना मानस कर्म है ये ठीक है उसी के रूप में लेना है अब एक बात और विचार करने के मान लो ये सूत्र न भी बनाएं पतंजलि तो यदि हम सुखियों से मित्रता करने लगें तो दुखियों के साथ क्या होना चाहिए फिर भाई देखो सुखी का उल्टा क्या होता है दुखी और मैत्री का उल्टा क्या होता है द्वेष मैत्री का उल्टा द्वेषी तो होगा तो कल्पना करो ये सूत्र न बनाए पतंजलि और यूं ही हम जो व्यवहार में चलता है कि भाई इसका विपरीत यह है इसका उल्टा ये है इसका उल्टा ये है तो यदि हम मैत्री के साथ सुखी व्यक्ति के साथ यदि मैत्री करेंगे तो दुखी के साथ फिर द्वेषी तो करेंगे तो वो घातक हो जाएगा ऐसे ही पुण्यात्मा के साथ यदि मुदिता अर्थात प्रसन्नता आत्माओं को देख करके यदि प्रसन्नता हो रही है तो आत्मा को देख करके क्या होगा दुख होगा हम दुखी तो होंगे आत्माओं को देख करके हमारे अंदर फिर दुख उत्पन्न होगा और वो भी हानिकारक है और कितने सारे आत्माओं तो हम दुखी होते रहेंगे फिर तो हर समय सारा जीवन दुख में ही निकल जाएगा और बहुत से करते हैं ऐसे ही विलाप संसार की व्यवस्थाओं को समाज की राष्ट्र की सब देख करके कि राज्य में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है भ्रष्टाचार है ये है अपराध है आतंकवाद फैल रहा है ये तमाम तरह तरह की बातें सोच सोच के सोच सोच के या तो मंचों में प्रवचन देते रहेंगे ऐसे ही कि ये ये हो रहा है समाज के अंदर या स्वयं दुखी होते रहेंगे दूसरों को दुखी करते रहेंगे क्या करें वातावरण ही ऐसा हो गया है सब में मिलावट है सब में भ्रष्टाचार है कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है यही सारी बातें आती रहेंगी दिमाग में और दुखी होते रहेंगे है तो वही तो, तो, तो बता रहे हैं ये क्या करना है ये ये तो मैं ये कर, हाँ ये सूत्र ना बनाए तो यही तो होगा सब हो। ये यहां यही तो समझा रहे हैं सूत्र बना करके करना क्या है हमें क्योंकि हम ये ये शास्त्र किसके लिए है ये साधकों के लिए है सामाजिक व्यवहार में जो लगे हुए है उनकी बातें अलग हैं लेकिन वो भी यदि इस शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो सामाजिक व्यवहार भी बहुत अच्छा कर पाएंगे अगर थोड़ा नीचे उतरेंगे भी इससे एकाग्रता वृत्ति में चलो नहीं जा रहे हैं व्यवहार में आ रहे हैं तो व्यवहार में वैसे तो यह है कि एकाग्र वृत्ति वाला जब व्यवहार में आता है तो उसका व्यवहार ही बहुत उच्च कोटि का होगा पहली बात तो यही है और नहीं पहुंचा है एकाग्र वृत्ति में तो व्यवहार में भी यदि हमारी ये बातें साथ में रहेंगी भले ही एकाग्र वृत्ति नहीं कर रहा है अपनी लेकिन सुखी व्यक्तियों के साथ में मित्रता और दुखियों के साथ में यदि करुणा का व्यवहार कर रहा है वो तो फिर वो उच्च कोटि का ही व्यवहार है वो उसको आगे ले जाएगा तो ये सभी के लिए लागू होता है और एक बात और कि यदि इस सूत्र के द्वारा ये धर्म ये भावनाएं न बताइए तो होता क्या है देखो समाज में हम जब किसी को सुखी देखते हैं तो क्या अंदर भाव उत्पन्न होता है स्वयं अनुभव करके देखते हैं हम जब सुखी व्यक्तियों को देखते हैं संपन्नों को देखते हैं बहुत वैभव है जिनके पास में धन संपत्ति, मकान गाड़ी बंगला सब चीजें हैं तो क्या भाव आता है ईर्ष्या आती है नहीं ईर्ष्या की भावना आती है जी, नहीं। एक जलन होती है, है? हम भी भी हाँ हम भी ऐसी बनेंगे क्यों हम भी ऐसी बने वो तो ठीक है लेकिन ये हमसे नीचे हो जाए ये है। <laughs> इसका विनाश हो जाए हम आगे कोई आपत्ति इसके अनु पर आ जाए जिससे अपना अहंकार घमंड सब भूल जाए है? बहुत गर्व कर रहा है अपने धन पर अपने संपत्ति पर अपने शरीर पर अपने यवन पर अपनी सुंदरता पर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं तो उन सबको देख करके हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना आने लगेगी और वो हानिकारक है हमारे लिए क्योंकि ईर्षा द्वेष राग ये सब इनका इनकी गिनती क्लेशों में की गई है दोषों में की गई है ऐसे ही जो व्यक्ति दुखी हैं अगर हम करुणा की भावना उनके प्रति नहीं करेंगे तो कौन सी भावना उत्पन्न हो सकती है हमारे अंदर अहंकार आएगा घमंड आएगा कि देखो मैं इससे कितना अच्छा हूं ये दुखी हो रहा है अपने कर्मों से हो रहा है इसने कर्म ही ऐसे की है दुखी है मेरे कितने अच्छे कर्म है मैं कितना सुखी हूं तो ये गर्व अहंकार घमंड ये आने लगेंगे अंदर वो भी हानिकारक हैं ऋषियों ने बहुत सूक्ष्मता से विचार किया है मनुष्यों के व्यवहार पर और वो भी यहाँ योग शास्त्र है ये चित्त को यहां परिक्रम के द्वारा शुद्ध करना है निर्मल करना है सारे दोष उसमें से हटाने हैं तो कौन कौन से व्यवहार इस कार्य में सहायता करेंगे उन व्यवहारों की चर्चा है ऐसे ही पुण्यात्माओं को देख करके पुण्यात्माओं को देख करके हमें द्वेष होने लगता है वहां तो ईर्ष्या की बात थी सुखी व्यक्तियों को देख करके ईर्ष्या होने लगती है और पुण्यात्माओं को देख करके यदि हम अपुण्या यदि हम पुण्यात्मा नहीं हैं, तो हम कभी नहीं चाहेंगे दूसरे पुण्यात्मा बने और क्योंकि उसका नाम उसका यश उसकी कीर्ति अधिक हो रही है और हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पा हमारा कोई नाम ही नहीं लेता उसका सम्मान होता है उसका लोग नाम लेते हैं तो इस तरह से उनको देख देख करके हमें उनसे द्वेष होने लगता है और अपुण्यात्माओं को देख करके घृणा उत्पन्न होती है अगर ये भावनाएं नहीं लाई जाए तो अपुण्यात्माओं को दुष्टों को देख करके क्या होगा घृणा ही तो आएगी हम उनसे बचना चाहेंगे उनसे घृणा करेंगे उनसे दूर हटेंगे तो ये सारी बातें ये हमें नीचे गिराती हैं आ, पत्थरों की में? तो पत्थरों के घर में तो रहेंगे तब भी रहेंगे ये भावना करेंगे तब भी घर में रहेंगे जी, जिनको समाधि लग जाती है तो वो क्या सांसारिक समाधि काम करना छोड़ देते हैं।, मतलब है? तो हैं नहीं जैसे कि मतलब इसका लक्ष्य क्या है समाधि हर समय तो लगेगी नहीं समाधि लगने के बाद व्युत्थान काल भी आएगा तो जैसे देश में भ्रष्टाचार है और सामाजिक तकलीफ महर्षि दयानंद ने देश में अज्ञानता को हटाने के लिए कितना कार्य किया और हम यही कहते हैं वह बहुत कार्य किया उन्होंने तो बहुत कार्य वो सम्पन्न ही तब कर पाए जब समाधि को प्राप्त हो चुके थे तो ये काम अच्छा है न जैसे भ्रष्टाचार के लिए सोचना हाँ ये काम अच्छा है लेकिन ये काम यदि हम उस अवस्था को प्राप्त कर ले की अवस्था को तो, तो और अधिक अच्छा होता है तो लोग क्यों कहते हैं वो जानते नहीं है वो शास्त्र पढ़े हुए नहीं होते नहीं तो नहीं करना वो शास्त्र पढ़े हुए नहीं होते देखो राजनीति में मनु महाराज ने यहाँ तक कहा हुआ है की तीन प्रकार की सभाएं स्वीकार की है उन्होंने राज्य में एक तो धर्मारी सभा एक विद्यार्य सभा और एक राज सभा अब राज सभा में तो राजा मंत्रिमंडल ये आ गए सारे ठीक है प्रधानमंत्री और अन्य सारे उसके मंत्रिमंडल के सदस्य जिसको हम कार्यकारिणी बोलते हैं और दूसरा है विद्यार्य सभा जो संपूर्ण देश में विद्या का कैसे उत्थान हो लोग कैसे यथार्थ ज्ञान ग्रहण कर पाए वो उसकी सारी नियमावली बनाते थे सब वो विद्वान पुरुष ही होंगे जो विद्यार्थी सभा के सदस्य होंगे वो विद्वान पुरुष होंगे और तीसरी होती थी धर्म सभा तो धर्मार्य सभा में धर्म के ऊपर जितना भी संभव है चिंतन करना और वो धर्म देश में रहने वाले हमारे नागरिक उस धर्म को कैसे अपनाएं अपने जीवन में उस धर्म को अपना करके कैसे धार्मिक बने ये सारा चिंतन धर्मार्य सभा में जो सदस्य होते थे वो करते थे तो धर्मार्य सभा में भी विद्वान ही आएंगे विद्यार्य सभा में भी विद्वान ही आएंगे और ये धर्मार्य सभा और विद्यार्य सभा राज्य सभा पर नियंत्रण करती थी राज्य सभा इनके नियंत्रण में होती थी ये देखते थे कि राजा कहीं अधर्म तो नहीं कर रहा है या उसका मंत्रिमंडल और उनका शासन राजा पर होता था तो राजा पर तो विद्वानों का ही शासन रहा है तो इसलिए गलत है कि योगी को इस क्षेत्र में नहीं आना चाहिए लेकिन कहने का तात्पर्य यह है योगी को आना चाहिए क्षेत्र में लेकिन योगी को आना चाहिए अयोगी को नहीं <laughs> योगी हो तो कम से कम ये है तात्पर्य अगर यूं ही व्यक्ति कूद पड़ेगा तो थोड़ा बहुत ही काम कर पाएगा सफलता मिलेगी नहीं उसको राज होना हाँ, चाहिए नहीं मंत्रिमंडल की बात नहीं कर रहा मैं ये अलग जो सभाएं हैं दो उनमें भगवान राजाओं राजाओं के हाँ। ने होते थे, हाँ, सब होते थे। तो हाँ इस... बहुत, काम तो बहुत किया, है किया है इतना कार्य किया है इस समय वर्तमान युग में कोई कर नहीं पाया अभी तक बहुत कार्य किया है उन्होंने क्योंकि जिस समय वो थे एक तो पहली बात अंग्रेजों का शासन था तो सबसे बड़ी प्रतिकूलता तो उनको यही थी अपने देश में अपना शासन नहीं था दूसरों के शासन में रहते हुए इतना कार्य किया उन्होंने उसके भी वही कर्णधार थे वहीं से शुरुआत हुई है उसकी और उन्होंने सारी स्थिति को देख करके इतना सारा चिंतन वो कर ही तब पाए जबकि उन्होंने अपने चित्त को बहुत विशुद्ध बना लिया था उनकी चिंतन शक्ति बहुत प्रबल हो चुकी थी सूक्ष्म विषयता का बहुत दूर तक वो सोच लिया करते थे इसलिए ऋषियों को कहते हैं दूरदर्शी बहुत दूर तक की सूचना दूरगामी प्रभाव ऐसे ऐसे कार्य करना जिसका बहुत दूरगामी प्रभाव होता है सामान्य बुद्धि का मनुष्य क्या देखता है ऐसा कार्य के बस तुरंत तो का प्रभाव देखता है वो अभी का प्रभाव हो जाए आगे चाहे कुछ भी हो उसे लेकिन ऋषि जो है वो दूरदर्शी कहते हैं उनके लिए एक वाक्य आता है ब्राह्मण ग्रंथों में कि परोक्ष प्रिया ही देवाह प्रत्यक्ष द्विषा जो देव अर्थात विद्वान होते हैं वो परोक्ष प्रिय होते हैं प्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष दिख भ्रांति हो सकती है वो बहुत तात्कालिक दृष्टि है उनकी और जो परोक्ष दृष्टि रखते हैं वो देव कहलाते हैं परोक्ष प्रिया ही देवा तो वो योग साधना के बिना संभव नहीं है महर्षि से एक बार प्रश्न भी किया था किसी ने क्योंकि उनके जीवन में आता है ना कितना सारा कार्य और वो भी देखो स्वयं का जो सामाजिक कार्य क्षेत्र का जो समय रहा था उनका कार्यकाल का वो कितना है उनकी आयु उनसठ वर्ष की सारा जीवन लेकिन कार्यकाल उनका कितना था समाज में नौ वर्ष नहीं आए तो अध्ययन दो में साधना अध्यान। और अध्ययन अध्ययन तो उनका बाल्यकाल से ही प्रारंभ हो गया था चौथा वर्ष की अवस्था में तो उन्होंने आयुर्वेद कंठस्थ कर भी लिया था और घर भी छोड़ा उसी अवस्था में चौदह वर्ष की अवस्था में वो अपने तो घर से और अन्य सारे सांसारिक विषयों से जो वैराग्य हुआ है उसमें दो घटनाएं प्रबल थी उनकी एक तो बहन की मृत्यु और एक चाचा जी की मृत्यु क्योंकि उससे पहले वो उनके सामने कोई मरा नहीं था भाई बच्चा पहले तो कभी देखेगा ही किसी न किसी की मृत्यु को तो ये दो मृत्यु जो हुई है उनके सामने और सब घरवाले रो रहे हैं उनको रोना नहीं आया एकदम घुमस जैसे हो गए जैसे किसी को आघात लग जाता ना रोना नहीं आता उस समय कोई गहरी चोट लग जाए तो आंसू नहीं आएंगे और कभी कभी ऐसा होता भी लोक में कि कोई महिला है या पुरुष है और अचानक कोई बहुत बड़ी घटना घर में घट गई और रो रहा हो तो उसको रुलाते हैं जान जान के उसके सामने विषय लाते हैं उभारते हैं जिससे रोना आने लगे क्योंकि वो डर लगता है कि अगर ये रोएगा नहीं और अंदर ही ये सारा गम बैठ गया तो कहीं पागल ना हो जाए आघात जो पहुंचा है इससे कहीं पागलपन ना आ जाए तो रोने से कहते हैं ना कि भावनाएं थोड़ी अंदर की बाहर निकल आती है थोड़ा मन हल्का हो जाता है रोने से तो उनको तो है। हाँ तो उनको रोना नहीं आया महर्षि को और जाकर के एकांत में गुमसुम जैसे हो गए और क्या विचार आने लगा कि देखो जैसी ये शरीर उनका छूट गया मैं भी एक दिन ऐसी मर जाऊंगा मेरा भी यही होने वाला है इसका अर्थ है इतने सारे हम इनके बहन के साथ खेलना बात करना सब कुछ करना और अचानक उसका चला जाना तो बहुत चोट पहुंची उससे उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ है उसके बाद फिर उनका जो जीवन चलता है आगे तो योग साधना के साथ साथ अध्ययन उनका चलता रहा और बीच में एक बार उन्होंने प्रयास किया भी था कार्य क्षेत्र में आने के लिए यही हरिद्वार में ही और वहां उन्होंने कुंभ के अवसर पर अपना विचार किया कि हम भी अपने धर्म का और विद्या का प्रचार करेंगे और उस समय उन्होंने अपनी वही पाखंड खंडनी पता का जिसको बोलते हैं ना तो वहां गाड़ दी उन्होंने अब वो प्रयास तो उन्होंने बहुत तेरा किया लेकिन कोई सफलता ही नहीं मिलती दिखाई दी तो उन्हें लगा कि अभी मेरे में बहुत कमी है उसके बाद जो है दस वर्ष और क्योंकि यह घटना है जब उनकी आयु लगभग पचास वर्ष की रही होगी तब यह घटना है कुंभ में लेगी उसके बाद दस वर्ष उन्होंने और साधना और अध्ययन इनमें समय लगाया है क्योंकि ये जो घटना है हरिद्वार वाली ये तो गुरु ब्रजान से पढ़ने के बाद की है सारी विद्या आ चुकी थी लेकिन साधना इतनी प्रबल नहीं थी अभी अध्ययन तो हो गया उसके बाद दस वर्ष उन्होंने इस बहुत घोर साधना ईश्वर तक का साक्षात्कार तक पहुंचने की अवस्था आत्म साक्षात्कार से होते हुए उसके बाद फिर आत्मिक बल तो बहुत ही बढ़ गया उनका क्योंकि ईश्वर फिर ऐसे व्यक्ति में क्षमता उत्पन्न करता ही है जो उसके बताए धर्म पर मार्ग पर चलेगा तो परमात्मा उसकी पूरी सहायता करता है फिर तो उसके बाद जो उन्होंने कार्य किया है अब नौ वर्ष के अंदर अंदर कितने सारे ग्रंथों का निर्माण सत्यात्प्रकाश जैसे ग्रंथ मोटे मोटे संस्कार विधि और ये सब तीन तीन महीने चार चार महीने में वो भी केवल बोल करके लिखवा देना नहीं तो आदमी बीसियों पुस्तकें साथ में रखेगा तब जा करके थोड़ा इसमें थोड़ा उसमें थोड़ा उसमें उस ले ले लेकर के जरा चेक तो कर ले जो बोल रहा हूं सही है कि नहीं है लेकिन उनका धारा प्रवाह दो दो लेखक साथ में उनके लगातार चलते रहना और फिर ग्रंथ लेखन के साथ साथ उन्होंने वेद का भाष्य भी शुरू कर दिया पहले ऋग्वेद का भाष्य किया और ऋग्वेद का भाष्य एकाध महीने ही चला होगा उन्होंने सोचा मेरा शरीर यह है, कहीं बीच में ना छूट जाए और कहीं वेद और रह न जाए तो यजुर्वेद भी साथ में कर दिया अब दो दो वेदों का भाष्य शुरू हो गया अब यजुर्वेद तो छोटा ही था ना वो पहले ही समाप्त हो चुका है ऋग्वेद का आगे भी चलता रहा और भाष्य के साथ साथ ग्रंथ लेखन के साथ साथ प्रवचन का कार्य भी रोज चलना प्रवचन के साथ साथ शास्त्रार्थ भी रोज चलना शास्त्रार्थ के साथ साथ पत्रों के उत्तर भी देना पत्र लिखना औरों के लिए हैं चार भागों में है उनके पत्रों का संग्रह दो भागों में उनके द्वारा लिखे हुए दो भागों में औरों के द्वारा लिखे हुए तो इस तरह से इतना सारा कार्य रात दिन अच्छा फिर उस समय साधन भी ऐसे नहीं थे कोई मोबाइल वगैरह थे नहीं यातायात के साधन भी इतने नहीं बैलगाड़ी में रख करके पुस्तकें अपनी ढो ढो के चलते थे किसी एक स्थान पर जाते रहना नहीं तो इतना सारा कार्य उनके इतिहास को देखो उनके जीवनी को तो व्यक्ति दंग रह जाता है तो ऐसा नहीं है कि योगी कोई क्षेत्र में नहीं आना चाहिए जितना उन्होंने विचार किया है महर्षि ने समाज के क्षेत्र में किसी ने नहीं किया इतना और ये जितना पढ़ा हमने अठारह की जब क्रांति में तो बाकी लोगों के नाम तो हाईलाइट होते हैं जो ये इनका नाम नहीं नहीं नहीं। हाँ तो ये बैकग्राउंड में रहे ना ये तो मुख्य कर्णधार थे उससे इसलिए इनका नाम नहीं आया जो क्रियात्मक रूप में जिनको देख लिया उनका नाम आ गया लेकिन ये सारी सूत्र सूत्रभूमि पृष्ठभूमि की थी सब पूरी नहीं। नहीं। लेकिन उन्होंने जो मुख्य कार्य जो किया उनका ध्यान फिर वेदों के भाष्य पे अधिक आ गया क्योंकि उन्होंने अपनी भूमिका में लिखा हुआ है कि ईश्वर मुझे ऐसी सामर्थ्य दे कि मैं ये चारों वेदों का भाष्य पूर्ण कर पाऊँ और उसके बाद संसार में चाहे कोई कितना ही जोर लगा ले ये ज्ञान का प्रकाश कोई इसको हटा नहीं सकता इसको धुंधला नहीं कर सकता ये उनकी करुणा थी भावना थी उनके अंदर सारी और बहुत वेदना थी उनके अंदर इस बात की क्योंकि यहां वेदों का ज्ञान लुप्त हो गया था और वो इस बात को जानते थे वो कि यदि वेदों का ज्ञान लुप्त हो गया तो हम चाहे किसी को कितना ही समझाएं कुछ नहीं समझ में आएगा क्योंकि विद्या आधार होती है हमारी और उन्होंने यही पता था कि यदि ये वेदों का भाष्य ढंग से हो जाए तो ये स्थायी चीज बन जाएगी हैं? मान लो यदि वो वेदों का भाष्य नहीं करते ऐसे ही प्रवचन दे करके चले जाते संसार से तो प्रवचन कब तक रहेंगे व्यक्ति के? कोई आधार तो मिले आगे की आने वाली पीढ़ी के लिए तो आधार साहित्य ही होता है उनके द्वारा किया हुआ जो लेखन कार्य होता है वही आधार बनता है तो उनकी तो भावनाएं और भी थी ये सारे दर्शनों के भाष्य करने की भी थी उनकी क्या क्या भावनाएं थी पत्र विज्ञापन से लगता है पता उनके जो पत्र लिखे थे ना उन्होंने उसको पढ़ते हैं तब पता लगता है क्या क्या वो सोचते थे और उनके साथ में ये भी एक दुर्भाग्य रहा कि उनके जो सहयोगी जितने मिले उनको वो अच्छे नहीं मिले सहयोगियों ने बहुत धोखा दिया उनको उन्होंने अपने जीवन में विद्यालय भी खोले आर्ष पाठ विधि के चार पांच विद्यालय लेकिन वहां अध्यापक लाए सब पौराणिक तो उन्होंने देखा कि ऐसे तो ये और उल्टा अज्ञानता का ही प्रभाव फैलेगा और ज्यादा ये पौराणता का प्रचार करेंगे अध्यापक तो अपने ही जीवन काल में उन्होंने विद्यालयों को बंद भी कर दिया और अपने इस कार्य में फिर अधिक लग गए लेखन कार्य में हाँ। और जो लेखक मिले उनके पंडित ज्वाला दत्त भीमसेन आदि तो इन्होंने भी कहीं कुछ गड़बड़ करते हैं कहीं कुछ गड़बड़ करते हैं बार बार तो पत्रों में वो डांटते भी थे उनको बार बार की मैं कुछ लिखता हूं तुम कुछ कर देते हो उसमें एक बार तो मांस खाने वाली बात वो छाप दी गई थी तो उन्हें बाद में पता लगा तो इस तरह से उनके सहयोगियों ने भी बहुत उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया परंतु फिर भी, भी एक ईश्वर विश्वास के आधार पर आत्मिक बल के आधार पर वो डटे रहे अकेले वहां देखो ना काशी में जब शास्त्रार्थ होने को था तो उनका साथ में ब्रह्मचारी रहता था रामानंद नाम का और वो देख करके आया बाहर ये स्वामी जी अपनी कुटिया में बैठे हुए थे शास्त्रार्थ का समय होने वाला था अपने स्नान वगैरा करके शोर कर्म करके तैयार हो रहे थे तो ब्रह्मचारी बाहर देखता है और आगे अंदर बताता है स्वामी जी गुरुदेव बाहर तो साठ हजार की भीड़ है आप कैसे निपटेंगे इनसे अकेले बोले वो साठ हजार है ठीक है और मैं अकेला हूं लेकिन मेरे साथ परमात्मा है उनके साथ परमात्मा नहीं है क्यों कहा उन्होंने ऐसा परमात्मा नहीं है, है।, है।, है।, है। का अर्थ वो नहीं लेना हमें शब्द के रूप में क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है उनके साथ परमात्मा नहीं है साथ विद्या ही नहीं है जो वेदों का ज्ञान है वो नहीं है उनके पास में भाई मेरे पास में है तो साठ हो जाए साठ लाख क्या अंतर पड़ता है तो बिल्कुल निडर कोई डर नहीं उनको तो आदमी का थूक सुख जाएगा गलेन भीड़ देख करके <laughs> बोलने की बात अलग रही <laughs> तो ये विद्या जो है इतना कार्य करती है तो योगी तो बहुत अच्छी प्रकार से इन कार्यो कर सकता है समाज के अंदर पहले अपने ज्ञान को बढ़ाए तो वो कार्य स्वामी जी ने किया पहले ज्ञान को बढ़ाया व्रजानंद जी से शिक्षा प्राप्त कर ली और भी उनके बहुत सारे गुरु बने जहां जहां जिससे जो मिलता रहा लगभग 250 गुरु बने हैं थे उनके जीवन में जितना जिससे मिलता रहा लेते रहे लेकिन अंतिम जो ज्ञान मिला है उनको गुरु ब्रजानंद जी से वो फिर आर्ष विद्याओं का एक यथार्थ ज्ञान था और इसीलिए गुरुदक्षिणा के रूप में जब बात आती है तो वहां होना तो केवल लौंग ले गए थोड़ी सी और कहा भाई गुरुजी मैं तो यही मेरे यही सामर्थ्य और मैं क्या लेकर के आऊ मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तो गुरु ने कहा कि अगर दक्षिणा देनी है गुरु के लिए तो फिर जैसा मैं कहूं तुम्हें तो वैसा करना होगा उन्होंने कहा आप मेरा जीवन मांग लीजिए और क्या है इसके अतिरिक्त तो और क्या कर सकता हूं तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जीवन नहीं देना है अब अपना जीवन इस आर्ष विद्या के उद्धार में लगाना है और सारा जीवन उन्होंने प्रण लिया कि मैं ऐसा ही करूंगा और वही कार्य किया उन्होंने और उन्हीं के प्रताप से उन्हीं के इन प्रयास से हम आज यहां दर्शन पढ़ रहे हैं नहीं तो ये दर्शन सारे लोग भूल चुके थे वेदों को भूल चुके थे ऋषियों को भूल चुके थे और उनको तो वेद भाष्य करने के लिए वेद भी नहीं मिल पाए थे यहां जर्मनी से वेद मंगाए थे उन्होंने तब जाकर के तो वेदभाष्य कर पाए ये अवस्था थी अपने देश की उठा लेगे, लेगे। उठा हा क्योंकि बहुत विनाश हुआ है वो देखो ना नालंदा उत्तक्षला जैसे विश्वविद्यालय जहां छह छह महीने आग में इतनी पुस्तकें कि छह महीने आग लगती रही और सब जला डाली उन्होंने सारी पुस्तकें तो महाभारत के बाद विनाश होता ही रहा होता ही रहा होता ही रहा और ऐसे समय उस ऋषि का जो है ये प्रताप कितना बड़ा कार्य कर गया हमारे सबके लिए हम फिर भी यदि आंखें बंद किए रहे तो फिर अब दुर्भाग्य से अधिक और क्या हो सकता है जैसे किसी के सामने सारी थाली में छप्पन व्यंजन परोस के रख दिए जाए और वो खाए भी नहीं उनके लिए तो फिर इससे अधिक और क्या कर सकते हैं उन्होंने सारी विद्या परोस करके रख दी और फिर भी हम ग्रहण न करें उसको तो फिर अब कौन हमारे लिए बचा सकता है ऋषियों तो का बहुत प्रताप है हम लोगों के ऊपर हाँ प्रकाश में हमारे जीवन से संबद्ध जितनी भी आवश्यक बातें हैं तो वहां सार का तात्पर्य सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेंगे हम तो अन्य कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी सत्यार्थ प्रकाश में कम से कम यह तो पता लग जाता है हमें कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए तो तीसरा समोल्लास हमें कौन कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए कौन कौन से नहीं पढ़ने चाहिए यह तीसरे समोल्लास में आ गया अब उन ग्रंथों को न पढ़े हम और यह कहने लगे सत्याश पढ़ लिया है तो उससे बात नहीं बनेगी सत्याप्रकाश जो कह रहा है वो भी तो काम करना है तो सामाजिक व्यवहार की बात ठीक हैं वो भी हमें समाज में अपनानी है सत्याप्रकाश के अनुसार अपे गृहस्थी कैसे हो वानप्रस्थी कैसे हो सन्यासी कैसे हो और हमारा समाज के साथ कैसा व्यवहार हो आर्य समाज के नियमों में ही देख लो कैसी कैसी बातें उन्होंने लिखी है कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए तो इस प्रकार की बातें तो सत्याप्रकाश हमारे अंदर विद्यमान जो अन्य मान्यताएं अविद्या की फैल जाती हैं एक तो उनको हटाता है उनसे हम बच जाते हैं सत्याप्रकाश पढ़ करके और इस जैसा किसी ने कह दिया वैसा मान लिया और खास करके आध्यात्मिक विषयों में तो बहुत ही भ्रांतियां समाज में फैलाई गई हैं तो वो सारी सत्याप्रकाश जो पढ़ चुका है वो कभी भ्रांत नहीं होगा और फिर दूसरा यह है कि हमारा अध्ययन कैसा हो हम क्या पढ़ें वो सारे निर्देशों से मिल जाते हैं तो एक तरह से हमारे जीवन को अच्छी दिशा में चलाने के लिए सत्याप्रकाश एक पूर्ण पुस्तक है लेकिन उसके अनुसार फिर हमें जो निर्देश दिए गए हैं वो हमारा स्वाध्याय निरंतर होते रहना चाहिए का। की शिक्षा पद्धति में है यह दर्शनों का पाठ्यक्रम भी और पूरा उन्होंने इकतीस बत्तीस वर्ष का पूरा पाठ्यक्रम दिया हुआ है चारों वेदों तक का प्रारंभ से वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर के और चारों वेदों तक का जो पाठ्यक्रम है वो इकतीस बत्तीस वर्ष में लगभग पूरा हो जाता है अगर कोई प्रारंभ से ही पढ़ने लगे तो अब नहीं है तो फिर यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी इतनी आयु हो गई हम प्रारंभ से तो पढ़ नहीं पाए तो अब क्या करें तो अब क्या करें आत्महत्या कर लेंगे आप अरे अब जहां है वहीं से ही चलेंगे वो अगले में। क्योंकि अगला जन्म तो हमारा फिर होना है भाई शरीर ही अंतिम तो शरीर तो है नहीं अंतिम शरीर होता तो बहुत अच्छी बात थी वो तो मुक्त हो ही जाते फिर लेकिन नहीं कर पाए ऐसा अंतिम शरीर नहीं बना पाए तो कम से कम आगे के जो और शरीर आएंगे वो हमारे वर्तमान कर्माशय के आधार पर ही तो मिलेंगे हमारे आगे जो बुद्धि हमें देगा परमात्मा वो वर्तमान ज्ञान जितना हम अधिक इकट्ठा कर लेंगे उसी ज्ञान के आधार पर देगा तो इस समय नहीं तो आगे से ही लेकिन इस समय हम जितना जितना इकट्ठा कर लेंगे वो सब साथ में ही जाना है तो इसलिए जहां जिस अवस्था में है जिस आयु में है जिस परिस्थिति में है जिस भी आश्रम में है लेकिन ज्ञान ग्रहण करने का कार्य विद्या की प्राप्ति का कार्य इसको हमेशा सर्वोच्च स्तर पर रखना है सबसे ऊपर प्राथमिकता हमारी ज्ञान ग्रहण करने की होनी चाहिए ज्ञान देना तो बाद में होता है दूसरों के लिए दीपक से दीपक जलाते हैं तो पहले एक दीपक को जला तो लें अब बुझा हुआ दीपक लेके चले कि दीपक जलाएंगे दूसरा और तो कैसे जल जाएगा तो ज्ञान की प्राप्ति सबसे मुख्य है और इसीलिए देखो ना उसमें में वो नहीं उसमें आता है जो ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्म ज्ञानम विशिष्य वो ध्यान नहीं आ रहा है अर्थात विद्या की प्राप्ति इसको सारे कार्यों में उत्तम माना गया है विद्या ग्रहण करना और दूसरों को विद्या देना हाँ वो दान के रूप में आता है कि सर्वेशा में वो दाना नाम ब्रह्मदान हम विशिष्यते ब्रह्मदान अर्थात ज्ञान का दान देना यह सबसे विशिष्ट है लेकिन दे वो पाएगा जिसने स्वयं ग्रहण किया हुआ है, है। वारी अन्न गो मही वस्िल मनु का श्लोक है ये कि हम वारी अन्न जल इत्यादि कितने कितने ही पदार्थ हम कीमती से कीमती ले लें किसी को दे दें और किसी ने ज्ञान दे दिया है तो ज्ञान वाला जो दान है वो उन सब पे भारी पड़ता है अन्य सभी दानों से क्योंकि ज्ञान देकर के कि हमने किसी के जीवन में प्रकाश उत्पन्न किया है और वो प्रकाश उत्पन्न करना वो उसके जीवन की भावी दिशा को निर्धारित करेगा वो सबसे उत्तम कार्य है सारे तो वो तो यहीं रह जाएंगे सब सब नष्ट हो जाएंगे और ज्ञान तो निरंतर और विद्या साथ में जाती है धर्म एवं हतोहंती धर्म और क्षति रक्षिता क्योंकि धर्म जो है हमारी रक्षा करता है अगर हम धर्म की हम रक्षा करते हैं तो अन्य सारी वस्तुएं यही रहेंगी और हमारा ज्ञान है इकट्ठा किया हुआ वो हमारे साथ में जाता है अच्छा जी तो क्या अध्ययन काल में वेद नहीं पढ़े अध्ययन काल में वेद का तात्पर्य व्रजानंद जी, जी के समय तक व्रजानंद जी के समय तक जी। हाँ उस समय तक नहीं पढ़ पाए थे लेकिन उस समय तक जो उन्होंने व्याकरण पढ़ लिया तो व्याकरण वेदों का मुख है ये व्याकरण पढ़ के आदमी वेदों में स्वयं प्रवेश करता है वेद का अध्ययन किसी गुरु से नहीं होता है वो ठीक है कि चलो गुरु पढ़ाए कोई बात नहीं है लेकिन गुरु से अनिवार्य नहीं है वेदों को पढ़ना व्याकरण अनिवार्य है गुरु से पढ़ना अगर व्याकरण किसी ने गुरु से पढ़ लिया है तो अन्य शास्त्रों में तो गति उसकी हो ही जानी है उसमें आवश्यकता नहीं है कि हमें पढ़ाने वाला हो तभी हम पढ़ पाएंगे क्योंकि हमने कुंजी ले ली ना व्याकर कुंजी है सारी विद्या की है वो बहुत आवश्यक होती है और व्याकरण के न रहने से ये फिर पंक्तियों के अर्थ करना बड़ा कठिन पड़ता है क्योंकि भाषा पर हमारा अधिकार नहीं है तुम कैसे उसकी व्याख्या कर पाएंगे जो शब्दों में भाव छिपे हैं धातुओं के जो अर्थ होते हैं और उन पर हमारा अधिकार नहीं है तो हम शब्दों के अर्थ नहीं पकड़ पाएंगे ऋषि क्या कहना चाह रहा है हम समझ ही नहीं पाएंगे और जैसा हिंदी अनुवाद मिल गया जैसा जिसने अनुवाद कर दिया अपनी बुद्धि से बस उसको स्वीकार करना होगा बहुत शीघ्रता से निकलेगा और पढ़ाने वाले को बहुत परिश्रम कम करना पड़ेगा मुझे क्यों खोलने पड़ते हैं सारे शब्द बार बार बहुत ज्यादा क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का व्याकरण वैसा नहीं है वैसा नहीं क्या है मुझे लग रहा है शादी कुछ हाँ पूरा ग्रामर है ये अष्टाध्यायी जो है यही तो मुख्य पुस्तक है व्याकरण की अष्टाध्याय अर्थ भी साथ में केवल कंठस्थ नहीं बनेगी बात हाँ महाभार होता है इसका और तीन वर्ष लगते हैं इस कार्य में गुजरा नहीं लगते हैं लेकिन वो तीन वर्ष पर आगे के जीवन में कितना कार्य करेंगे और नहीं तो ऐसे ही ऐसी रहेगा कि सोन में आता ही नहीं सोन में आता ही नहीं वही स्थिति रहती है हर समय सारा जीवन यू निकल जाता है होते हैं। पढ़ने में नहीं आते हैं जोड़, जोड़, जोड़, जोड़, हमें तो ये भी नहीं पता हमने याद कब किए सूत्रीय पौने छह वर्ष की आयु और सारे समाप्त तो हो चुके थे उस समय तक तो पूरे कंठस्थ हो भी चुके थे वो तो वो हमें ध्यान भी नहीं कब किए मैंने पौने हाँ पिताजी ने गोद में लेते थे अपना स्वयं पाठ करते थे वो सुन सुन के सुन सुन के वो सारा हो गया <laughs> तो मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है कि मैं कब सूत्र मैंने याद किए हैं ये ध्यान ही नहीं आदता हाँ तो वही है ना इसलिए बचपन से तभी तो कहा गया है मनु को यहां तक निर्देश मनु ने यहां तक निर्देश किया है राजाओं के लिए कि जो माता पिता किसी राजा के राज्य में आठ वर्ष तक यदि अपने बच्चों को आचार्यों के पास नहीं भेजते आचार्य कुल में तो उनको दंडित करने का विधान तक है तो शासन व्यवस्था राज्य व्यवस्था यदि उचित हो जाए तो बहुत शीघ्रता से देश में प्रिय ज्ञान का प्रसार होता है हाँ तो ये तो शिक्षा दूसरी है ना ये तो मैकालय वाली है ये शिक्षा आपको नैतिकता की ओर नहीं ले जाएगी व्याद्ध रहे हाँ व्याकरण शुद्ध तो हो जाए तो व्याकरण तो हाँ, शुद्ध, हो, जाए। शुद्ध हाँ। हो उसके बाद फिर और भी क्रम है ये दर्शन भी आ रहे हैं फिर वो अंग है ये उपांग है दर्शन तो अंग और उपांग सहित ये चलता है क्रम तो आज तो हम लोग दूसरे विषय में पहुंच गए थे चलो इस सूत्र को फिर कल को देखेंगे और और क्या क्या इसमें कहना चाह रहे हैं ऋषि अभी यहीं समाप्त करते हैं प्रणोद ध्वनि हो